बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संतोष श्रीवास्तव की कहानी शहतूत पक गए हैं पूजा अनिल के में तूफान था। रात हवाएं चलती रही। रही। हवा की की की के साथ पानी की बौछारें भी बंद खिड़की, दरवाजों से टकराती अंधेरे दूध वाले घंटी से मेरी आंख खुली दिदिया नहीं उठी क्या रोज तो वही दूध लेती हैं। दूध की थैली चौके में रखते हुए उनके कमरे की तरफ निगाह गई बत्ती जल रही थी। उठ तो गई हैं वे, वे फिर दूध लेने क्यों नहीं आए? उनके कमरे के दरवाजे को हलके से मैंने अंदर जाका। वे पलंग पर बेसुध गहरी नींद में थी खिड़की के पल्ले भी खुले थे बौछारों से उनका कमरा भीग गया था बिस्तर भी दीदिया भी रात भर चली तेज हवाओं के संग गुलमोहर भी मानो बरसता रहा था और उसके फूल पंखुड़ी पंखुड़ी दीदिया के बदन पर पिछ से गए थे मैं भय से कांप उठी थी दीदिया उठिए पूरी काग गई हैं आप मैंने उनके बर्फ से ठंडे हाथ पकड़कर उन्हें झंझोर डाला था लेकिन उनकी देह निश्चल थी आंखें अस्वाभाविक रूप से बंद में चीख पड़ी थी माँ जल्दी आओ दिडिया कुछ बोलती नहीं मेरी चीख एक बार की पूरे घर को हिला गई आधे घंटे बाद डॉक्टर ने आकर उनकी जांच की और धीरे से जता दिया शीज नो मोर हार्ट फेलर डेथ तीन चार घंटे पहले हो गई थी एक सन्नाटा सा खिंच गया पूरे घर में दिव्या की जिंदगी ही सन्नाटे से भरी थी अपनी बियाबान जिंदगी की मेरी पगडंडियों पे चलते हुए उन्होंने उम्र के बासठ साल गुजारे थे पिछले 15 सालों से तो वे यहाँ हमारे पास ही रहती थीं। दादी बाबा अब नहीं रहे थे और उन्हें अपने सबसे छोटे भाई यानी मेरे पापा से बेहद लगाव था दादी बताती थीं कि पापा जब छोटे थे तो उन्हें दीदी की जगह दीदिया बुलाते थे तब से वे सबकी दीदिया हो गई थी उनका सुंदर सा नाम दमियंती स्कूल कॉलेज के प्रमाण पत्रों तक ही सीमित रहा हम लोग भी उन्हें बुआ न कहकर दिव्या ही कहते दबिया ने शादी नहीं की थी जबकि सभी चाचा बुआओं की शादी हो गई थी बुआएं स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अपने अपने ससुराल विदा हो गई थी पर ददिया पढ़ती रही एम करके वे नौकरी करना चाहती थी पर बाबा को लड़कियों की नौकरी से सख्त एतराज था धीरे धीरे नौकरी की उम्र रही न शादी की पर रहस्य बना रहा कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की वह तो बहुत बाद में उन्होंने मुझे बताया कि तेज धूप छिटकाई थी रात के तूफान का कहीं नामो निशान न ना था सब कुछ शांत स्थिर सा नीची सड़क पर और छोर गुलमोहर के फूलों की पंखुड़िया टूटे पत्ते फैले थे कई पेड़ों की टहनिया टूटकर पेड़ों में ही झूल रही थी शहर जाग चुका था माँ ने दिव्या का बीगा गद्दा चादर बालकनी की मुंडेर पर धूप में सूखने के लिए डाल दिया था दिव्या फर्श पर चटाई के ऊपर सफेद चादर ओढ़े अंतिम यात्रा के लिए तैयार लेटी थी उनका गोरा खूबसूरत चेहरा अभी भी जीवंत लग रहा था बड़ी बड़ी पलकें मानो असीम सुख से मुद्दी थीं। यह मुठ्ठी पर सुख मिला होगा उन्हें खिड़की से आती बौछारों से बदन पर सजते गुलमोहर के फूलों से प्रकृति के बहुत अधिक निकट थी वे पानी से उन्हें गहरा लगाव था के जल में हुए उन्होंने मौत को बहुत संतुष्टि से से गले लगाया होगा। कैसी शांति ना अस्पताल की बागदौड़ न सेवा टहल खिड़की से आता पानी उन्हें तृप्त करता रहा जिंदगी से ही मुंह मोड़ लिया बाबा के घर में आंगन में बीचों बीच कुआ था दीदिया कुछ खींच कर अपने हाथों लगाई फूलों और सब्जियों की क्यारियों को लबालब लबालबालती एक भी पौधा सूखा या मुड़ जाता तो दीदिया उदास हो जाती वे पौधों को हाथों से सहलाकर उनसे बातें करती आकाश में घुमरते बादलों को देख कहती बिन बर मत लौट जाना मेरे सारे पौधे बहुत आज से तुम्हें देख रहे हैं जब कई कई दिन के लिए बादलों की जड़ी लगती तो वे झुंझुला जाती अब कितना बरसोगे मुंह उठाए बरसते ही चले जा रहे हो लेकिन उस बरसते पानी को वे व्यर्थ नहीं जाने देती आंगन में खंबों के सहारे चादर बांधकर कर उसके नीचे गड़ा रख देती चादर में बीचोंबीच लुटिया, सारा पानी धार बनकर गले में गिरता जाता, जाता, बर बरसात वही पानी पिया जाता। उसी से खाना बनता और उसी पानी से दीदिया अपने बाल धोती उनके लंबे लंबे बाल रेशम से मुलायम हो जाते दादी कहती मंगली है ना, इसीलिए शादी नहीं हो पा रही है ऐसा नहीं था कि उनके लिए लड़के देखे नहीं गए पर वे ही नाक रही। उनका मन लगता पढ़ाई में। किताबें डाली थी उन्होंने। एक बड़े से रजिस्टर में हर किताब की समीक्षा लिखी थी उन्होंने पर कभी छपवाई नहीं जो भी किताब पढ़ चुकी होती उसमें एक पीला गुलाब दबा देती अक्षरों की रोशनाई में एक पीली उजास लरज कर थम जाती दब जाती। फिर वे हफ्तों गुनगुनाती उन्हीं ने मुझे सिखाया, देख रूना, अपनी ज़िंदगी फ़ालतू के शौकों में मत बर्बाद कर डालना गहने कपड़े साज सिंगार तो हर आम औरत करती है तू खास बनना फिर चमड़े की छोटी अटेची खोलकर डाक टिकटे दिखाती डेरो देश विदेश की उनमें से एक टिकट छाट कर दिखाती ये बड़ी है। इसे प्रथम चंद्रयात्री नील ने चंद्रमा की सतह पर बनाया था यह नीली गोल गेंद हमारी धरती है मैं आश्चर्य से उनकी चमकती आंखें और उंगलियों में फंसी टिकट देखती रह जाती वे मखमल का उन्नावी रंग का बटवा खोलती और ये दुनिया भर के सिक्के ये ऑस्ट्रेलिया का तांबे का सिक्का और उस पर दौड़ता कंगारू रूना इनकी देखभाल साज सवार में मुझे तो कभी अकेलापन नहीं सालता जानवरों से दिलिया को बहुत प्यार था कुत्ता बिल्ली उन्होंने खुद पाले थे आंगन में फुदकती गुरैया भी उनके हाथ से दाना चुकती और सेम तुरे के के मंडप नीचे रखी पत्थर की कुंडी में से पानी पीती दीदिया सुबह कुंडी धोकर पानी भर देती थी बगीचे में अगर गाय भेस घुस गई और पानी से भरी बाल्टी में उन्होंने मुंह डाल दिया तो वे कभी भागती नहीं थी पानी भर पेट पीने देती उन्हें दादी कहती ये तो पानी की जीव है गलती से मनुष्य योनि नदी में घंटों तैरकर भी वे कभी नहीं थकती थी मैं किनारे बैठी रहती तो कहती देख लू ना मैं डूबी और जो डुबकी मारती तो मेरी तो सांस ही रुक जाती लगता उन्हें डूबे घंटों बीत गए कुछ पल भारी पड़ जाते मेरे लिए जब वे छह बरस की थी तो बाबा ने उन्हें तैरना सिखाया था वे लहरों पर बतख की तरह तैरती बाबा उन्हें बतख ही तो कहते थे पर वहाँ नदी थी कुआं था भरपूर पानी पानी ही पानी लेकिन ये ठहरा महानगर पानी टैंकर से आता है सात मंजिल की इस इमारत में अभी तक नगर निगम का पानी नहीं आया टैंकर से छत की टंकी भरकर फिर पानी छोड़ा जाता है हर फ्लेट के अलग-अलग मीटर जितना पानी खर्च करो उतना पैसा भरो दिव्या का हाथ पानी के मामले में खुल्ला है अब बिल दुगना आता है पापा जल्लाते दिव्या काहे को इतना पानी दुर्काती हो ये महानगर है यहाँ बूंद बूंद पानी की कीमत है थोड़ा कम पानी इस्तेमाल किया करो दीदिया हंस पड़ती, लो पानी न हुआ घी दूध हो गया घी दूध ही समझो जीजी, जी, इतना पानी खर्च करोगी तो एक दिन नहाने को भी तरस जाओगी माँ ताना मारती अब इस समय बड़े बड़े दो ड्रम लाकर बालकनी में रख दिए गए हैं सोसाइटी में दो घंटे ज्यादा पानी छोड़ा है नाते रिश्तेदारों से घर बढ़ गया है जो जितना चाह रहा है पानी इस्तेमाल कर रहा है अब कौन रोके टोके उन्हें मातम का माहौल है पर मेरा मन महसूस उठा है दीदिया कबूतरों तक को पानी पिलाती तो माँ टोक देती बालकनी में सुबह शाम झुंड के झुंड कबूतर आते दीदिया का नियम था किलो भर ज्वार बालकनी में बिखेरती और तसला पानी रखती सड़क के कुत्ते भी उनसे लहट गए थे वे उन्हें बिस्किट दूध पानी देती इस बड़े हुए खर्च को वे करके पूरा करती रोज शाम चार पांच लड़कियां उनसे हिंदी संस्कृत पढ़ने आती उनका मन बड़ा रमता लड़कियों के बीच दीदिया ने आगे पीछे दोनों तरफ की बालकनियों में फूलों के पौधे लगाए थे सुबह शाम गमलों में पाइप से पानी सींचती हुई फिर गमलों से बहे पानी मिट्टी सूखे फूल पत्तों को वे धोकर बालकनी साफ कर डालती कितना पानी बर्बाद होता रोज ही इसका साफ सुनाया जाता उन्हें यह फिजूल का खर्चा है पानी का थोड़े से फूलों के लिए इतना पानी दीदिया महानगर में महानगर की तरह रहना सीखो एक दिन जल्ला पड़ी हुई हम तो जैसे रहते आए हैं रहेंगे हमारे मरने के बाद तुम हमारी अस्थिया सूखे कुएं में जोक देना हमेशा मुस्कुराने वाली बेहद नरम दिल दीदिया के मुँह से ऐसी कठोर बात मैंने पहली और आखिरी बार सुनी हालाकि इसके बाद पापा ने उन्हें उलस सीने से लगा दिया और वे रो पड़ी थी उस दिन भी बहुत रोई थी वे जब उनकी किताब पढ़ते हुए अचानक हाथ आई एक तस्वीर मैंने उन्हें दिखाते हुए पूछा था दीदिया ये कौन है वे झपट उठीं और तस्वीर मेरे हाथ से छीन ली ये कहाँ मिली तुझे मैं घबरा गई, अपराधी मुद्रा में मैंने सिर झुका लिया सॉरी दीदिया उन्होंने प्यार ऐसी मुझे चूम लिया पगली मेरे जैसा भावुक दिल लेकर कैसे रहेगी तू? यह दुनिया हम जैसों की नहीं रोना। देर तक वे मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में भरे रही हिम्मत कर मैंने उनके चेहरे की ओर देखा बड़ी बड़ी काली आँखों में आंसू भरे थे जो अब डुलखना ही चाहते थे ये जगदीश है रोना, उनकी आवाज जैसे किसी सुरंग ऐसी आ रही हो उनका चेहरा हो उठा, जैसे रात के आगोश में जाने से से पहले सूरज का हो जाता है। वे पलंग कर बैठ में दबे सपने पलके कर, बाहर छिटक आए हम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे बरसों बरस एक दूसरे के लिए गुजारे हमने अपने पूरे जीवन को खंगाल छानकर, हमने एक दूसरे के लिए साझा सपना रच लिया था वह सपना हर वक्त हमारी आंखों में मुस्कुराता रहता उसी सपने को हम ओढ़ते उसी को बिछाते थे उसी से तृप्त होते उसी की आस में जीते थे कि कभी हमारा घर होगा प्यार ही प्यार होगा जहाँ और हमारे बच्चों की तिलकारियाँ होंगी पर वह फौज में था के साथ युद्ध में उसे फ्रंट पर पर जाना था। मैं अड़ गई थी कि वहां जाने से पहले हम शादी कर लें। पर इंकारी मिली दोनों परिवारों की ओर से। एक तो जाति दूसरी थी फिर मैं मंगली उसके घर से संदेशा आया कि हम क्या जवानी में ही अपने बेटे को मौत का रास्ता दिखा दें? बाबू ने भी उत्तर भिजवा दिया कि हमें भी कोई शोक नहीं है बेटी को विधवा करने का वह युद्ध जिद ही जिद्द में फ्रंट पे चला गया कि तुम सबके लिए जिंदगी शहीद करने से तो अच्छा है देश के लिए शहीद हो जाऊं वह चला गया मेरा मन तड़प उठा फिर भी मैं उसका इंतजार करती रही युद्ध समाप्त होने के बाद जब वह लौटा तो उसका दायां पेड़ कटा हुआ था बैसाखियों के सहारे चल मुझसे मिलने आया कहने लगा तुम शादी कर लो दमयंती मेरी जिंदगी तो बोझ बन गई है मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाऊंगा मैं जानती थी तुम यही कहोगे लेकिन मेरी कई कई रातों की प्रतीक्षा का क्या जवाब है तुम्हारे पास जब हर सांस मैंने तुम्हारे लिए जी है तुम कहा करते थे कि कोई भी सपना जिंदगी से बढ़कर नहीं होना चाहिए और विश्वास विश्वास का महत्व तो तभी है न जगदीश जब वह स्वयं जिंदगी से ऊपर हो तुम मेरा विश्वास हो जगदीश उसके होंठ कांपने लगे पर वह रोया नहीं हम देर तक खामोश एक दूसरे की ओर देखते रहे चांदनी की किरणें हमारे पेड़ों से लिपटती रही बाबू ने एक सामंती घराने में मेरे रिश्ते की बात चलाई उन्हें वारिस चाहिए था और मैं इस शर्त के लिए तैयार नहीं थी यह शर्त मेरी इंकारी की वजह बन गई बाबू कठोरता से बोले क्यों उस लंगड़े के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है मैं फूट फूट कर रो पड़ी लंगड़ा वह नहीं है बाबू लंगड़ी तो आपकी बेटी हो गई है मैंने कहना चाहा था मैंने अपने आप को जगदीश के बिना अगरबत्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता जलने को तैयार कर लिया था कोई नहीं जानता रूना कि बाबू की मृत्यु के बाद जगदीश ने मेरा कितना साथ दिया उस विशाल घर में मैं अकेली और बरस तक अपनी जानलेवा बीमारी से खटिया बोबती अम्मा उनके इलाज में वे सारे जेवर एक एक कर बिकते गए जो अम्मा ने मेरी शादी के लिए गड़वाए थे ऐसा नहीं कि भाई मदद नहीं करते थे पर कोई कितना करता उनके अपने परिवार अपने खर्चे पर जगदीश वह तो किसी और ही मिट्टी का बना था बैसाखियों के सहारे अस्पताल के चक्कर लगाता, दवा फल एक दिन भी मुझे कहना नहीं पड़ा कि फल या दवा खत्म हो गई है अब हमने अपने लिए सोचना छोड़ दिया था मान लिया था कि हम मिलने के लिए नहीं बने हैं जब तक सांस है जीना है वरना जिंदगी के कोई मायने नहीं रह गए जगदीश नौकरी पाने के लिए तड़पता रहा पर अब वह न फौज के लायक था ना नौकरी के माँ बाप भी कितने दिन खिलाते कभी कभी मन होता हम साथ साथ रहें पर जो काम बाबू के सामने नहीं हो सका उसे उनकी मृत्यु के बाद अंजाम देना नहीं यह जिंदगी अब हमारी नहीं रही बस शाप डोना है अंतिम सांस तक उस दिन जब जगदीश मिठाई का डब्बा लिए आया लो मुंह मीठा करो लग गई नौकरी अरे कहा मुझे लगा जिंदगी किसी मोड़ पर तो ठिटकी पेड़ों के नीचे मानो मखमली पंखुड़ियाँ बिछ गई। उत्तरांचल के एक फौजी स्कूल में मेस इंचार्ज की कुर्सी आरोप बैठे, बैठे बैठे बस हुक्म चलाना है मैं उदास हो गयी तो तुम चले जाओगे यहाँ से फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी मैं कहा जा रहा हूँ यह लंगड़ा शरीर जा रहा है मैं तो तुम्हारे संग हूँ हमेशा जगदीश ने नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर दिखाया मैंने कागज हाथ में लिया पर पढ़ा नहीं जानती थी वह कागज नहीं एक संधि पत्र है जिसमें हम दोनों की बर्बादी का इकरारनामा लिखा गया है और हम दोनों की जिंदगियों ने जिस पर बरसों पहले हस्ताक्षर कर दिए थे उसी रात अम्मा चल बसी विशाखियों को फर्श पर टिकाए वह रात पर अम्मा की लाश के सिरहाने दीपक की बत्ती उकेसता बैठा रहा जब तक कि सुबह सब आ नहीं गए और फिर सब कुछ छूट गया वह घर उस घर से जुड़ी तमाम यादें वह बगीचा वे मेरे पक्षी जानवर नदी कुआं और जगदीश जगदीश अक्सर एक पठानी गीत गाता था फौज से सीख आया था गीत के अर्थ तो मुझे समझ में नहीं आते थे पर वह हर पंक्ति के बाद उसका अर्थ समझाता ने जंगल में मजनू रो पड़ा है क्योंकि शहदूत पक गए हैं और लेला मर गई है उत्तराचल में जाने से पहले जगदीश ने भी शहदूतों का पकना जरूर देखा होगा और विदिया फूट फूट कर रो पड़ी थी उन्होंने उड़ना चाहा था पर अपना आसमान तय नहीं कर पाएंगे विदिया का अस्थि कलश कपड़े में लिपटा रखा है मैंने पापा से जिद की मैं भी हरिद्वार जाऊंगी। उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी मैंने उनकी किताब में रखी जगदीश की तस्वीर और वे तमाम पन्नों में रख, दबे रखे सूखे फूल उन्हीं के रुमाल में बांध लिए जो निश्चय ही जगदीश और उनके प्रेम विहल क्षणों के साक्षी रहे होंगे माँ ने पापा के नज़दीक आकर कहा दान दक्षिणा में कमी मत करना जिंदगी भर जीजी कमियों में ही जीती रही ईश्वर ऐसा नसीब किसी का न बनाए और वे सुबकने लगी पापा ने उनके कंधे थप थप और हम सब स्टेशन के लिए रवाना हो गए छल छल बहती गंगा का तीव्र प्रवाह जुहू बीच के सागर के पानी जैसा मठ था तो क्या गंगा मैया जान गई है कि दिदिया को जूहू बीच आरोप उमड़ी आती सागर की लहरों में चलना अच्छा लगता था सैनिल लहरें दिदिया को घुटनों तक भिगो देती लेकिन वे तब तक लहरों में खड़ी रहती जब तक सूरज का अंगारा सागर की छाती में बुझ नहीं जाता फिर वे उदास हो जाती धीरे धीरे पाव पसरते अंधेरे को आत्मसात करना उनके लिए कठिन था गोमुख में पहाड़ गिर गया है उसी की मिट्टी बह रही है गंगा जल में हर की पौड़ी में गंगा के के तीव्र प्रवाह में में हिचकोले लेती नौका पर पापा चाचाओं बैठी हूँ अस्थि कलश गेंदे की माला अस्थि कलश से लिपटी है पंडित साथ में है मल्लाह ने नाव गंगा के बीचों बीच रोक दी पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और सबने मिलकर कलश लहरों पर छोड़ दिया मैंने सबकी नजरें बचाकर एक तवी रुमाल से बनी पोटली गंगा में छोड़ दी पोटली में जगदीश की फोटो और सूखे फूल थे पोटली कलश से चिपक कर बहने लगी जब कलश का मुंह पानी से भर गया तो वह दीछा होकर नदी में समाने लगा उसकी माला में अटकी पोटली भी कलश के संग ही नदी में समाने लगी दिदिया गहरे डूबती चली गई अपने प्रेम के संग आहिस्ता आहिस्ता अब उन्हें पानी की कोई कमी नहीं रहेगी अब उनके मंगली होने को कोई नहीं कोसेगा अब चारों ओर गहरा जल ही जल है दिदिया कहीं नहीं गंगा की लहरों पर मानो शहतूत उग आए हैं पके फलों से भरी। जगदीश तुम्हारी दमयंती मर गई। मुझे लगा जगदीश गने जंगलों में नहीं बल्कि गंगा के अथाह जल में समाता जा रहा है दिदिया से मिलने मैं पापा से लिपट कर रो पड़ी सभी खामोश आंसू बहा रहे थे जब नाव किनारे लगी अंधेरा हो चला था दिदिया को गए महीना गुजर गया उनके कमरे का सन्नाटा अक्सर मुझे छील डालता है हालांकि सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा तब होता था जब वे थी मुझे लगा था पानी की फिजूल खर्ची को लेकर सबने राहत महसूस की होगी लेकिन पूरे घर को हो क्या गया है आखिर सब दिदिया की तरह क्यों जीने लगे हैं? पापा दीदिया के लगाए पौधों को उसी तरह पाइप से बिला नागा सींचते हैं रगड़ रगड़ कर बालकनी धोते हैं कबूतरों के लिए तसला बर पानी और किलो भर ज्वार बिखेरने की ड्यूटी भी वे बखूबी निभाते हैं। मुझसे कहते हैं जा रूना सड़क के कुत्तों को दूध बिस्किट खिला आ अपनी सफेद कमीज मां को दिखाते हुए कहते हैं, कैसी धोई है तुमने पीलापन लिए है साबुन की बास भी बड़ी है ऐसी भी क्या पानी की कंजूसी दीदिया जैसी धोया करो मैं सामने दीवार पर टंगी दिदिया की तस्वीर के आगे फुस फुसाती तुम मरी नहीं दीदिया जल बन जिंदा हो हमारे बीच